एकाशी पितम सुक्तम अर्थ शुद्ध किए जाने वाले सोम रस की सुंदर लहरियां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 दु लोक से तथा इस भूलोक से व्यापता है अर्थ हे सोम शुद्ध होता हुआ तू हमारे लिए धन दे हे सोम तू बड़े धन को देने वाला हो अन्न के दाता तू सोम यहां रहने वाले हमारे जैसे किए उत्तम ज्ञान के साथ हमारे घर आदि धन को हमसे दूर प्रेरित ना कर अर्थ श्रेष्ठ दान देने वाले पूषा सोम मित्र वरुण साथ रहने वाले बृहस्पति मरुत वाय अश्विनव त्वस्टा सविता एवं उत्तम रीति से नेमों का पालन करने वाली सरस्वती ये देवताएं हमारे पास आ जाएं अर्थ सर्व व्यापक द्यूलोक एवं प्रथवी ये दोनों और अर्यमा देव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 यह सोम का रस निकाला है यह छाना जाने के समय मेढ़ी के बालों की छाननी में से छाना जाता है शीन पक्षी जैसा अपने स्थान में आ जाता है वैसा यह सोम जलयुक्त स्थान में आता है अर्थ दूरदर्शी तू सोम यज्ञ करने की कामना से प्रशंसनीय छाननी में से गुजरता है जैसा स्नान किया घोड़ा युद्ध में जाता है हे सोम हमारे पापों को दूर कर तथा हमें सुखी कर जल में मिश्रित होकर तू छाननी में से पवित्र होता है अर्थ इस महान पान वाले सोम का पिता परजन्य है यह सोम पृथ्वी के नाभि में पहाड़ों में निवास करता है इस सोम की बहने जलधाराएं हैं स्तुतियां अभी चलती हैं यज्ञ के समय में पत्थरों के साथ रहता है अर्थ पत्नी जैसे पति को सुख देती है उसी प्रकार हे सोम तू यजमान को सुख देता है हे परजन्य के पुत्र सोम सुन तुझे मैं कहता हूं वह स्तुतियों के अंदर उत्तम रीति से रह तथा हमारे जीवन के लिए हे सोम स्तुति के लिए योग्य होकर हमारे शत्रु के बारे में जागृत रहो अर्थ हे सोम तू जैसा पूर्व समय में ऋषियों के लिए सैकड़ों तरह के धन देता रहा और सहस्त्रों प्रकार के अन्न आदि धन सामप्रत के ज्ञानियों को दो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 हमारे लिए आज ही धन कल्याण करने वाला कर इस व्यापक भूमि पर दिव्य लोगों को सुखी करने अर्थ जो सोम अमर होकर इन सब भुवनों में रह रहा है वह उनमें जाता है वह सोम दिव्य लोगों को दिव्य से संयुक्त करता है तथा दुष्ट से दूर करता है और इष्ट फल प्राप्त के लिए यज्ञ में आता है जैसा सूर्य उषा के साथ रहता है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 यह इंद्र के लिए प्रिय सोम कलशों में रहता है अर्थ उस दूध के साथ मिश्रित होकर बढ़ने वाले सोम को गौएं अपना ज्ञान बढ़ाने वाली स्तुतियों के साथ दूध में मिलाती हैं शशु के धन को जीतने वाली सोम इस पाठ के साथ रस देता है यह कार्य करने में कुशलता बढ़ाने वाला बुद्धिमान ज्ञानी उत्तम अन्न से युक्त यह सोम रस देता है 85 ततम सुक्तम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 अर्थ हे सोम तू अहिंसक और आनंद देने वाला होकर तेरा रस निकाला जाता है तू इंद्र का आत्मा होता है और उत्तम धारण सामर्थ्य से युक्त अन्न रूप होता है इस भुवन के राजा सोम की बहुत मननशील ज्ञानी स्तुति करते हैं तथा उसको प्राप्त करते हैं अर्थ सहस्त्रों प्रकार से लाया गया सैकड़ों धाराओं से रस देने वाला अद्भुत इंद्र को देने के लिए इस्त मीठे रस देता हैं हमारे लिए स्थान को जीत कर आगे चल जलों को जीत कर हे सोम सिंचन करने वाला तू हमारे लिए उन्नत का मार्ग कर अर्थ हे सोम शब्द करता हुआ तू कलश में गोदुग्ध के साथ मिलकर रहता है मेड़ी के बालों की छाननी में से उसके पास ज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 अर्थ घोड़ी की भात इस सोम को कलश में रख 10 अंगुलियां शुद्ध करती हैं